एक्टिविटी और मानव में एक और भाग है जिसको हम लोग मैं कह रहे हैं मैं एक जो है वो एक्टिविटी है जो किसी भी यंत्र में पकड़ में नहीं आती लेकिन आप उसको समझ सकते हैं किसी भी प्रकार के यंत्र से आपको कोई पकड़ नहीं सकता क्यों क्योंकि कोई भी यंत्र होता है वो फिजिकल केमिकल एंड बायो से ही बनता है कैसे बनता है बायो से यंत्र नहीं बनाया अभी तक तो हमने जितने यंत्र हमने बनाए हैं वो सब फिजिकल एंड केमिकल है तो जीवन की जो एक्टिविटी है किसी भी यंत्र से पकड़ में नहीं आती क्योंकि यंत्र छोटे हैं और जीवन उससे बड़ी चीज है यंत्र बनाने वाला कौन मानव में मैं और मेरा शरीर में कौन यंत्र बना रहा है जिम्मेदार कौन है इसलिए यंत्र छोटी चीज यंत्र से पकड़ में नहीं आता है लेकिन आप समझ सकते हो आप हो नहीं हो इसको कौन विटनेस कर सकता है आप स्वयं ही कह सकते हो कि आप हो या नहीं हो यदि आपको लगता है कि आप नहीं हो तो आपको कोई बता नहीं सकता है कि आप हो ये बात ठीक समझ में आती है चलिए तो हम लोगों ने देखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पे हम आए थे कि मानव में इच्छाओं का संसार है एक इच्छा पूरी करने जाते हैं अनेकों इच्छा खड़ी हो जाती है अनेकों इच्छाओं को पूरा करो यदि ले लेकिन यदि एक भी इच्छा अधूरी रह गई तो फिर दुख तो एक प्रकार के कंक्लूजन पर आप पहुंच चुके हैं लंच के पहले कि इच्छाएं ही कुल मिलाकर दुख का कारण है क्या नजर आया प्रांजा भाई अच्छा है क्या वो चले गए इधर का लाइट चालू कर देना उनसे पूछ के तो इच्छाओं को नहीं आप मत ट्राई मत हो तो ऐसा है या नहीं एक इच्छा आपकी पूरी बनी आपने बना ली है उसको पूरी करने के लिए पूरी ज़िंदगी चल रही है कई बार तो ये हो रहा है कि एक आदमी को इच्छा पूरी करने के लिए लाखों लोग मर रहे हैं एक आदमी की इच्छा को पूरा करने के लिए पता चला कि कई पीढ़ियाँ कई पीढ़ियाँ काम कर रही हैं है ना तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है अनेकों इच्छाएं हैं यदि एक भी इच्छा उसमें अधूरी रह गई तो दुख एक इच्छा को पूरा करने गए छोड़ दो बेटा एक इच्छा को पूरा करने गए अनेकों इच्छाएं फिर से बन गई अब क्या करें आदमी तब तक हमारे पास क्या अब तक रास्ता है तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए ना कि इच्छाएं दुख का कारण है उससे आप सहमत हो या नहीं हो अभी तो लगता है हो जाते हैं सहमत तो परंपरा में अब तक इसके क्या हमारे पास सॉल्यूशंस हैं और यदि जीवन विद्या इसको कोई उत्तर नहीं कर रही तो कोई सॉल्यूशन फिर है ही नहीं क्योंकि कोर में तो मानव में इच्छा ही है है ना तो जैसे पहले दिन आप आते हो सुखी हो सकते हैं तो आपको लगता है अरे फालतू की बात ये सब नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर हजारों इच्छा हो रही है और उनमें से कुछ ही पूरी हो पा रही है और जब तक वो पूरी करने जाते हैं और ढेर सारी जाती आदमी करे तो बहुत कम रुचि हल्की फुल्की रुचि में हम लोग ये समाज चालू कर देते हैं ना क्योंकि अंदर से आपको पता रहता है कि ये तो बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है और अब तक माना जाती क्या कर पाई है किस प्रकार के प्रयोग किए हैं तो कुल मिला दो तरह के प्रयोग अब तक हुए हैं कुल मिलाकर मनुष्य ने अब तक दो तरह के प्रयोग किए हैं कितने तरह के प्रयोग कुल दो तरह के एक प्रयोग हुआ सब लोग तैयार हैं अच्छे से एक प्रयोग हुआ इच्छा मुक्ति कार्यक्रम क्या प्रयोग शुरू किया तमाम तरह की इच्छाएं जो हैं वो इच्छाएं खत्म हो जाए इच्छाओं से मुक्त हो जाएं उस प्रकार की इच्छाओं को कार्यक्रम एक बना पूरा कार्यक्रम मैंने क्या कहा अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मानव के इतिहास का किसका अध्ययन कर रहे हैं अब तक माना जाती ने क्या काम किया है वो आप समझ सकते हो इस इस प्रेजेंटेशन के बाद अब तक माना जाती ने काम किया कि एक प्रकार से इच्छाएं हैं और उसको वो समझ गया कि इच्छाएं दुख का कारण है कुछ इच्छा बची रह जाती है वो दुखी करती है उनको पूरा करना चाहते हैं को इच्छा जाती है इस प्रकार से इच्छा दुख के कारण तो एक काम करते हैं न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी तो कुछ ऐसा काम कर लेते हैं कि इच्छाएं ही ना रहे कितना अच्छा लगे लॉजिकली लगता है कि नहीं लगता तर्क इसमें अच्छा लगता है कि बढ़िया हो गया ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी तो क्या करा ये, ये हाइपोथिस पे काम शुरू हो गया और इस हाइपोथिस पर क्या काम निकला जैसे यदि आपकी किस बात की इच्छा होती है तो यदि आपकी इच्छा होती है खाना खाने की तो क्या करो उपवास करो उससे क्या होगा मन में विश्वास जगेगा और भगवान खुश होंगे और ये होगा और वो होगा और एक दिन आप जो है वो संयम करना सीखोगे और अपनी इच्छाओं को अपने कब्जे में कर लोगे और एक दिन जो है इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे ऐसा तो पूरा एक एजुकेशन आया और पूरे एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं ये तप तपस्या साधना समाधि उपवास व्रत इत्यादि इत्यादि इत्याद। ये सारी करके क्या सोचने लगे हम ये छोटे छोटे टूल्स हैं इन टूल्स के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को काबू में कर सकते हो उस पर नियंत्रण कर सकते हो और फाइनली इच्छाओं से मुक्त हो सकते हो इस आश्वासन के साथ अपन चले और कोई एक दो दिन नहीं चले हजारों साल चले हम लोग कितने साल हज़ारों साल हम लोग इस आश्वासन में रहे कि एक दिन आएगा और हम अब हम सब लोग जो है दीदी वो दरवाजे को बंद कर लीजिए क्योंकि नीचे गर्मी होती है हवा सब बाहर निकल जाती है लगा लीजिए उसको अब जो रह गया वो रह गया लगा लीजिए बस फाइनली अमत खोलेगा लगा लीजिए अब अपन सीधे टी ब्रेक में खोलेंगे ठीक है जिसको होना होगा यहां आ जाएगा एक वहां पे चौकीदार हैं और एक यहां पे हमारे वकील साहब ठीक है जी दोनों से रहने से अपन बेफिकर हैं तो इच्छा मुक्ति कार्यक्रम उसके लिए पूरा एजुकेशन पूरे तौर तरीके पूरी तप तपस्या साधना उपवास व्रत इत्यादि इत्यादि पूरे के पूरे कार्यक्रम ठीक है यह बात अब इसमें चला बहुत हजारों साल तक चला लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो ये बोल सके कि साहब मेरी इच्छाएं मेरे नियंत्रण में आ गए और मैं इच्छाओं से मुक्त हो गया यह कार्यक्रम सफल हुआ या असफल आपने ये किया कभी कितनी करके देखा कभी करके देखा कि नहीं देखा छोटा मोटा टुकड़ा सैंपल टेस्टिंग किया कभी नहीं किया किया है ना कई लोगों ने करके देखा होता नहीं है जिस दिन खाना नहीं खाते हैं उस दिन दिन भर खाने के बारे में इच्छा होती रहती और यदि जिस दिन खाना खा लेते हैं खा पी के भूल जाते हैं अपन तो लेकिन वो भाई जिसने खाना नहीं खाया क्योंकि आज तो एक है वो, है वो दिन भर खाने के बारे में चित्रण करता रहता है और कुल मिला इतना माल खाता है जितना कि एक सामान्य आदमी भी नहीं खाता ऐसा होता है कि नहीं होता तो ये समझ में आ जाए कि कार्यक्रम सफल नहीं है अभी चक्कर क्या हो गया हम सब अपने को ख़राब मानते रहे और जिन्होंने ये बातें बताई उनको अच्छा मानते रहे तो ये इसके निष्कर्ष में यही पहुंचे कि अगर ये कार्यक्रम सफल हमारे साथ नहीं हुआ तो निष्कर्ष क्या बना लिए कि हमारे में कोई गलती है इसलिए सफल नहीं बातें तो ठीक होंगी लेकिन हम अयोग्य हैं इसलिए हम नहीं कर पा रहे जबकि अगर सिद्धांत रूप में देखेंगे तो ये कार्यक्रम सफल इसलिए नहीं असफल इसलिए नहीं है कि आप में कोई गलती है बल्कि ये कार्यक्रम असफल इसलिए है क्योंकि ये कार्यक्रम अधूरा है ये अव्यवहारिक है हाँ जी कुछ करें भैया का क्या रोल है फिर विल तो पावर होना अभी तो पावर ही नहीं है महाराज बिना समाधान के कोई विल पावर नहीं है जिद है मनमानी समझ के बिना समझ के बिना कोई विल पावर नहीं समझ फिर खोल दिया दरवाजे आपने भाई दरवाजा बंद करने को कहा दीदी वकील साहब बंद कर दीजिए अरे बंद करिए अंदर आइए वो नीचे आ जाएगी यहाँ कौन काट खाएगा उनको हाँ चलो चलो बंद करो बस निकल जाएगी जल्दी आओ ऐसा लगता है कि वी आई पी लोग बालकनी में बैठते हैं कुछ ऐसी मान्यता जाए हमारे ना उतर नहीं नीचे मैं देखा कि आखिर तक भी बैठे रहते हैं चलो कोई बात नहीं चले आगे बढ़े ऑल सेट ठीक से सुनने हैं नहीं तो फिर वो अब गोष्ठी में जी वो क्या है ना बातें सब ठीक है लेकिन बताया तो ये नहीं इच्छा क्या है भैया अभी यार हाँ बोलो भैया मैंने एक बार ऐसे सोच के देखा अभी मैं कितने दिन तक भूखा रह सकता हूँ जी तो मैं सात दिन तक कुछ नहीं खाया पिया जी तो दो तीन दिन तक तो मेरे को ये लगा भूख नहीं सताया मेरे को उसके बाद में वो खत्म हो गई बात ठीक बात ठीक बात खत्म हो गई और उसके बाद क्या हुआ खाना शुरू कर दिया और आज तक खाए जा रहे हो आप नहीं नहीं फिर तो खाना ही था वो तो निकला क्या उससे साथ नहीं निकला तो कुछ नहीं वैसे वो दो तीन दिन बाद में ऐसे अरुचि होगी शरीर में, में जो मेटाबॉलिज्म है शरीर में जो भी डाइजेस्टिव जूस बनने का जो प्रक्रियाएं है वो खत्म हो जाती है तो भूख लगना खत्म हो जाती है आप एक महीने का उपास कर लो आपको भूख ही नहीं लगेगी इसका मदद थोड़ी नहीं कि हमारे इच्छा हमारे नियंत्रण में आ गई अब शरीर ने कुछ और काम शुरू कर दिए हैं वापस भूख पैदा करने के लिए पूरा एक सिद्धांत होता है एक जो जो पारंगत लोग होते हैं डॉक्टर वो वापस आपको कैसे भूख लगाएंगे क्योंकि यहाँ पेट में आग होती है जैसे चूल्हा जलता है ना वैसे पेट में एक चूल्हा जलता रहता है उसको धीरे धीरे बुझा दो तो फिर उसको वापस फायर को स्टार्ट करने के लिए कोई तरीके होते हैं जो लोग एक महीने दो महीने का उपवास कराते हैं नेचुरोपैथी वगैरह में कहीं कहीं वो लोग कराती हैं है ना तो वो तो ठीक है अब आपको भूख नहीं लग रही शरीर में क्योंकि शरीर में आप इस प्रकार की चीज़ कर रही है उससे जीवन में इच्छा मुक्ति होगी क्या नहीं तो थोड़ा आप कंसर्न चीजों के साथ जोड़ के बात करते हैं। भाई ने कहा कि विल पावर समझदारी के पहले विल पावर बनाम अहंकार लिखो समझदारी के पहले विल पावर बराबर अहंकार या मनमानी कोई पावर ही नहीं आदमी के पास समझदारी के पहले विल पावर बराबर अहंकार इच्छा शक्ति जिसको कह रहे हैं लोग मेरा तो विल बड़ा स्ट्रांग है और मैं कुछ भी कर सकता हूं है ना इसका मतलब बेवकूफी कर सकता हूं कुछ भी कर सकता हूं का मतलब है कि बेवकूफी करना जो करना क्या चाहिए आदमी को ये समझ में आ जाए उसका नाम है पावर एक आदमी कुछ भी कर सकता है का मतलब भ्रम का मतलब बेवकूफी कुछ भी कर सकता है का मतलब बेकूफी करने लायक काम कर सकता है बराबर समझदारी ठीक आप तमाम दुनिया में गए बड़े बड़े लाख लाख दो दो लाख रुपए खर्चा करके आप, आप प्रेजेंटेशन सुन के आते हो उसमें ये कहते हैं आप आप जागो आप कुछ भी कर सकते हो किसको कह रहे हैं ये भ्रमित आदमी को कह रहे हैं आप कुछ भी कर सकते हो समझदार आदमी कुछ भी नहीं कर सकता समझदारी का मतलब है कि करने की क्या चीज़ है उसको समझ में आ गया और उतना ही वो करता है समझदारी क्या मतलब हुआ जो करने लायक चीज है उसको पता है और उतना ही करता है जितना करना चाहिए अस्तित्व में मानव को जैसे जीना चाहिए वैसे जीना ही समझदार मानव का लक्षण है कुछ भी करना समझदार मानव का लक्षण नहीं है बोले तुम चाहो तो एक पत्थर आसमान में फेंकोगे तो आसमान में भी छेद हो सकता है अभी सब डायलॉग बाजिए मैं बोलता हूँ वहीं खड़ा रहना अभी तेरे खोपड़ी में भी छेद होने वाला है ये ये सब मोटिवेशनल है ना लोगों में जोश भरने के लिए ठीक और अल्टीमेटली भोगने के लिए अल्टीमेटली लड़ने के लिए सारे मोटिवेशनल टॉक या तो लाभ के लिए प्रेरित कर रहे हैं या भोगने को प्रेरित करते हैं या लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं या मनमानी करने को प्रेरित करते हैं चार भाग बताए कितना भाग बताए दुनिया में जितने मोटिवेशनल टॉक हो रहे हैं ज्यादातर जो मैंने देख पाया आप भी देखिएगा या तो भोगने के लिए अरे यार मजे करो क्या साइकिलों घूमते हो यार हमारे देश में साइकिल वाले को स्कूटर पे घूमना चाहिए स्कूटर वाले को कार में घूमना चाहिए मैं ये चाहता हूँ क्योंकि मैं देश का वो हूँ क्या बोलते हैं उसको आप बताइए क्या भाषण क्या जरें साइकिल वाले ने मोटरसाइकिल पे घूमना चाहिए मोटरसाइकिल वाले ने कार में घूमना चाहिए और कार में घूमने वालों ने एरोप्लेन में घूमना चाहिए और एरोप्लेन में जो लोग घूमते हैं उनको बिजनेस कार क्लास में ट्रेवल करना चाहिए ये मेरी कामना है तालियां नहीं बजाओगे अब आप अब आपको अगर आ तो नहीं बजाओगे ये सब बात क्या क्या प्रेरित कर रहे हैं भोगना लोग तुरंत शांत यार क्या बढ़िया सपना है विजनरी है इसको क्या बोल कहीं भी शब्द कहीं भी चिपका दी विजनरी है है ना क्योंकि विकास हमको समझ में ही नहीं आया मानव में विकास होना है मानव के ये जो जीवन में क्रिया हो रही है इसमें विकास होना है ना कि हमारा साइकिल से बिजनेस क्लास में चले जाना विकास के कोई लक्षण है कुछ भी लक्षण नहीं है ये साइकिल से है ना बिजनेस क्लास तक की यात्रा कोई विकास नहीं है।, है ना तो विकास मानव में है मानव में विकास होना है समझदारी में विकास होना है समझ में कमी केवल एकमात्र कारण है तो जितनी मोटिवेशनल टॉक है उसमें आप लाखों रुपए के घंटे के लिए देते हो ठीक उसमें चार बातें होती क्या चार बात होती है या तो भोगने के लिए तैयार करते हैं या लड़ने के लिए या मनमानी के लिए और इन सब के लिए चाहिए प्रॉफिट पैसा तो प्रॉफिट के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है दीज आर ऑल्ड काइंड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना जो आप बेसिकली घुमा फिरा के नाम पद पैसा के लिए लेके जा रहे हैं तो ये समझ में आया कि इच्छा मुक्ति कार्यक्रम फेल हुआ आपकी जिंदगी में फेल हुआ होगा हमारी जिंदगी में फेल हुआ हम सब देख ही सकते हैं जिसने नहीं किया वो करके देख सकते हैं लेकिन इसकी भी अगर ठीक ठीक मूल्यांकन करें क्योंकि हम मानव के इतिहास का मूल्यांकन कर रहे हैं तो कुछ चीजें इसमें अच्छी हुई और कुछ चीजें इसमें अधूरी हुई तो क्या चीज अच्छी हो गई क्या चीज अच्छी हो गई इसमें क्या अच्छा हुआ इसी को हम कह रहे हैं आदर्शवाद ईश्वरवाद आदर्शवाद इस आदर्शवाद में इसी को दूसरा नाम दे रहे हैं इच्छा से मुक्ति हो जाओ जन्म मरण से मुक्त हो जाओ सारा कुछ मुक्ति हो जाओ इसमें सकारात्मक भाग क्या रहा जो अच्छा इसमें हुआ वह एक चीज़ हुआ कि अच्छी भाषा मानव ने विकसित करी है क्या हो गई अच्छी भाषा दूसरा एक शिष्टताओं की बातें हुई शिष्टता की भाषा है ना तीसरा अगर तीसरा देखें तो धरती बर्बाद नहीं हुई ये बात समझ में आई तो दुनिया में ईस्टर्न वेस्टर्न जो भी फिलॉसफी रही उन सारी फिलॉसफी में जो भी गॉड सेंट्रिक जितनी फिलॉसफी हैं उसमें कुछ अच्छी बातें करना हम सीखे आगे बढ़ो ज्ञान आओ ज्ञान के दीप जलाएँ हम सबको मिल रहना चाहिए साथ साथ चलना चाहिए इत्यादि इत्यादि तमाम तरह की जो अच्छी बातें हैं ये सब हमको मिली कहाँ से मिली आदर्शवाद की भाषाएं इसमें कुछ भी व्यवहार बात कुछ नहीं हुआ है समझ में कुछ नहीं आए कि करें क्या इसका लेकिन बातें हम बहुत बढ़िया करना सीखे और इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो क्या है कि आदर्शवाद में कि धरती बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुई जैसी जैसी ली वैसी ही छोड़ दी चींटी को भी नुकसान नहीं होने दिया मानव के शरीर को भी नुकसान नहीं हुआ है ना और धरती को भी कोई नुकसान नहीं हुआ कोई जीव जंतु मरे नहीं लेकिन ये कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है सफल कैसे नहीं हुआ आप देखते हो कई साल हजारों साल तपस्या करने के बाद भी यदि सामने से कोई मेनका निकल गई तो महाराज जी फिर दौड़ लगा दिए तो ये समझ में आया कि इस प्रकार से आदर्शवाद में ये नहीं हुआ हाँ जी शिष्टताएं बहुत सारी शिष्टताओं की भाषा हम सीखें, जी आइए जी आप क्या लेंगे जी मैनर्स एक, एक मैनर्स की बातें कुछ हम समझ पाए ओके अच्छी भाषाएं हम सीख गए हम सबको मिलके आगे बढ़ना चाहिए अब ये सेंटेंस में आपको समझ में क्या आया इस दर्शन के पहले इस समझ के पहले इसका क्या मतलब निकलता है लेकिन ये सब बातें हम करना सीखे हमको लगा हम बातें अच्छी कर लिए मतलब हम समझदार हो गए क्या निकल गया हम अच्छी बातें कर लिए बनाम हम मान लिये अपने आप को हम समझदार मान लिये जबकि अच्छी बातें करना समझदार आदमी का लक्षण है अच्छी बातों के स्वरूप में जीना ही समझदारी है वो काम रह गया ठीक हुआ ये बात तो जोरदार तालीन आदर्शवादियों के लिए इनके कारण यह चीज अच्छी रही लेकिन लेकिन लेकिन क्या हुआ कुछ कमियाँ रह गई भाई हम ठीक ठीक ईमानदारी से मूल्यांकन करें क्या कमी रह गई क्या कमी रह गई हाँ जी क्या बोले बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल ठीक बात इस पूरे आदर्शवादी कार्यक्रम में परिवार नाम की कोई चीज बनी नहीं संबंध में तृप्ति नहीं हो पाई जैसे ज्ञान के लिए पुरुष अपना घर छोड़ के निकल गए तो जो निकल गए हम उनको समाज के लोग उनको बड़ा आदर्शवादी ज्ञानी मान रहे कि कुछ बढ़िया काम किया होगा लेकिन जिनके घर के लोग गए उनके घरों में अभी भी लोगों की आंख में आंसू सूखे ही नहीं है।, है ना तो ज्ञान के लिए लोग चल दिए संबंध की तृप्ति उसमें नहीं हुई तो पहला कमी क्या रह गया संबंध आतरप्त रहा दूसरा कमी कोई बता सकता है हाँ जी कहाँ आलसी हो गया भैया कितना मेहनत करते बैठे रहते तो बैठे रहते पूरा तो बस ध्यान में बैठ गया मगन ध्यान करने बैठ गए बैठ ही रहे हैं। है ना तो इग्नोरेंस हुआ उपेक्षा जिसको आप आलस से कहना चाह रहे हैं एक प्रकार का इग्नोरेंस उपेक्षा आँख बंद करके बैठ गए घर में क्या हो रहा है कोई मतलब ही नहीं आँख बंद करके बैठ गए घर में क्या हो रहा है मतलब ही नहीं हमको तो कहीं ईश्वर की भक्ति में लगना आँख बंद करके बैठे हुए हैं घंटी मंदिर में जाके बजा रहे हैं कहीं कहीं चले गए कहीं मंदिरों में चले गए कहीं गिरजाघर चले गए कहीं चले गए बाकी चीज़ें जो आजू बाजू गड़बड़ चल रही हैं वो उस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं इग्नोरेंस क्या चीज़ हो गया इग्नोरेंस इज प्लीज आँख बंद करो खुश हो जाओ है ना एक सज्जन है हमारे बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए बोले सर आप तो सब कुछ जानते हो आप एक बात बताओ कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम हो गया भाई प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी अपने घर में ध्यान करने बैठता हूँ और मेरी पोती आके टुक टुक करती पीछे टप्पल में मारती है मैं बड़ा परेशान होता क्या करूँ मैंने कहा तो पोती सही काम करती है आपका आप आंख बंद करके कहीं और ध्यान लगा रहे हो पोती करी ध्यान लगाने की चीज तो मैं हो मेरे पे लगाओ रहस्यमय चीजों में खोना रहस्यमय चीजों को लेके चल देना इग्नोरेंस और इग्नोरेंस से आगे कहां चले गए हम ईश्वर को खोजने के रहस्यमय ईश्वर रहस्य समझ में आता है ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है ना और इसकी कोई परंपरा बन पाई नहीं धीरे धीरे धीरे धीरे शनि शनि शनि शनि ये खत्म हो रहा कि नहीं हो रहा है और आप कितना भी इसको बचाने की कोशिश करो ये बचने वाला नहीं है क्योंकि इसमें व्यवहार प्रमाणित नहीं हो पा रहा है तो मोटी अगर बात देखेंगे तो इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ इसमें कमियाँ रही किसी भी सिद्धांत में यदि कोई अच्छाई और कोई कमियाँ रहेंगी आगे चल के वो सिद्धांत अपने आप ही मानव परम्परा में से विलय होता जाएगा क्योंकि वो चलेगा नहीं एक भी कमी रह जाएगी तो चलना ही नहीं है है ना या तो या तो सही है निन्यानवे परसेंट सही एक परसेंट गलत ऐसा होता नहीं है है ना अगर सही है तो पूरा है और नहीं है तो नहीं है तुलनात्मक तो अच्छा बुरा कुछ होता है इस प्रकार से एक इच्छा मुक्ति का कार्यक्रम चलता रहा दूसरी बात आया एक और कार्यक्रम आया निकल के ये कार्यक्रम क्या निकला इच्छा पूर्ति कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम एक आया विज्ञान उसने बोला देखो तुम हजारों साल से लटके हो है ना और उसमें तो कुछ हुआ नहीं है अब हम आ गए अब तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे बोलो क्या चाहिए बोलो क्या चाहिए जल्दी बोलो हम सब आपकी इच्छा पूरी करेंगे लेकिन आपके जेब में क्या होना चाहिए पैसा यदि पैसा है तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे अब देखिए क्या हुआ है तुरंत पूरी दुनिया में चेंज आ गया एकदम पिछले 300-400 साल पुराना इतिहास है विज्ञान का ज्यादा ज्यादा इतिहास नहीं है हजारों साल का इतिहास है ईश्वर केंद्रित आदर्शवादी विचारधाराओं का हजारों साल से जो उधर लाइन में खड़े थे वो तुरंत निकल निकल के इस लाइन में खड़े होना शुरू हो गए इच्छा पूर्ति कार्यक्रम जैसे आया विज्ञान विज्ञान बोलता आप जो चाहोगे वो सब हम करेंगे केवल आपके पास में पैसा होना चाहिए पैसा सब लोग समझने को तैयार हैं? अच्छा आगे बढ़े मन लगा के अब देखिए भाई एक लड़की है शांता नाम की है बैठी है शांता ने कहा जी मेरा तो मन करा है जी आकाश में उड़ने का इच्छा हो रही जी मेरी इच्छा है आकाश में उड़ने की विज्ञान ने बोला लाओ पैसे लाओ शांता ने पैसे जमा करा दिए ये लो सर अब विज्ञान क्या काम करता है वो पैसे से अपना कुछ लोगों को इकट्ठा करता है कुछ जो अच्छे अच्छे मन से जो घर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते रहते हैं बड़े विद्वान लोग उनको हायर किया और जाके बैठना शुरू हो गया आखिर कैसे उड़ सकते हैं बताओ अब जो कोई काम हो रहा है वो तो सब रियल में हो रहा है अब वो क्या कर रहे हैं पूरा विज्ञान का सिद्धांत पढ़ रहे हैं ईशांता का वजन कितना है ना कैसे उड़ सकते हैं ग्रेविटी कितनी ये सब लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इनके काम करने में कोई कमी है कोई कमी नहीं वो तो पूरे जी का जी का मान कितना ग्रेविटी कितनी है कैसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और फाइनली कई साल में जाकर हाँ जी जा, आराम से आराम से ठीक है ठीक है ठीक है फाइनली क्या हुआ शांता ने पैसे जमा कराए टिकट कटाए और उनको बिठाए एरोप्लेन में लेकिन शांता ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं बैठेंगे मर गए तो तो पहले क्या करेंगे पहले किसको बिठाएंगे? कुत्ते को इच्छा किसकी शांता की पहले ट्रेवल कौन करेगा कुत्ता खरगोश रैबिट है ना डर लगता है भाई जब कई बार उसको ले गए कई बार ले आए शांता देखा है तो मामला एकदम ठीक ठाक दिख रहा है लैंडिंग भी ठीक है और टेकऑफ भी ठीक हो रहा है तो डरते रहते शांता बैठ गई शांता के तो पूछो हाल ही नहीं गया क्या मजा आ रहा है जिंदगी का मज़ा आ गया भाई आज तो जो सोचा था मन में इच्छा पूरी की पूरी हो गई बहुत ही बढ़िया आ गया बहुत ही बढ़िया हो गया उतरी नीचे पूरे सारे मीडिया के लोग खड़े हैं बताइए शांता जी आपको क्या लगता है आपके मन में इस समय क्या चल रहा है जब आप वो बताने की कोशिश करी जब आपका ये प्लेन ऊपर उठा तो आपके मन में क्या ख्याल रहते यू नो दैट आई वॉज मिसिंग माई मॉम एंड डैड एंड ये वो एंड आई एम वेरी बच थैंकफुल फॉर द ये ये वो ये बताइए बहुत मज़ा आया हाँ बहुत मजा आया इतना मज़ा आया कि पूछो मत एकदम आप खुश हैं शांता दीदी बताइए बोले ये सब तो ठीक हुआ लेकिन लेकिन क्या हुआ अब क्या रहेगा भाई लेकिन यह हुआ कि समोसा तो खिलाया ही नहीं सब कुछ ठीक हुआ ओ, नहीं कोई बात नहीं समोसे खाना है कोई बात नहीं वापस पैसे लाइए आपके जब भी पैसे होना चाहिए बस आप कुछ भी करिए कहीं भी से कुछ भी करिए पैसे लाइए पैसे ला जमा कराया अगली बार फिर ट्रिप अरेंज की गई और बढ़िया तरीके से ट्रिप हुई फिर से शांता का सारा इंटरव्यू हुआ और फाइनली शांता जब वापस लैंड की फिर से पूछा सबके कैसा बहुत बढ़िया रहा समोसा कैसा बहुत बढ़िया ये हुआ मजा ये है आपकी बार क्या लगता है आपको लेकिन अब लेकिन क्या हो गया चटनी तो खिलाई नहीं तो अगली बार पूरे प्रबंध किया गया चटनी के साथ वेफर्स भी कॉफी भी एक दो कदम आ ना तो सारा सामान इनको दिया गया और बढ़िया चला कार्यक्रम और ये दो तीन बार चली उतरी आई गई रास्ते में बोलने की अभी तो उतरी नहीं इसके पहले मेरा तो मन कर रहा है इस चलते एरोप्लेन में से कूद जाऊ कोई बात नहीं कूद जाएंगे कोई बात नहीं पैसे जमा कराइए क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम इच्छा पूर्ति कार्यक्रम है अब वापस वापस एक नया प्रोजेक्ट आ गया नया कार्यक्रम शुरू हुआ क्या हो गया अब वापिस उनको बोला वैज्ञानिक जो है बहुत पढ़ के घर में जाते कितना जीनियस लोगों का क्या काम एक शांता की जो इस प्रकार की उठपटांग हरकते हैं उनको पूरा करने काम उनका नाम क्या है वैज्ञानिक वो तुरंत पीछे पड़ गए उनको एक प्रोजेक्ट मिल गया क्या प्रोजेक्ट मिल गया शांता का वजन कितना और अगर उस वज़न से नीचे उतरेगी तो एयर का प्रेशर क्या रहेगा तो कौन सा कपड़ा ठीक रहेगा रस्सी कैसे बंद रहेगी कैसे खुलेगी और ये तमाम तरह की चीज़ होगी पैराशूट नाम का डिज़ाइन कर देगा दस बीस साल लगे और बोले आप शांता आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है अब आप, आप आसमान में से कूद सकते हो शांता ने बोला ठीक है लेकिन मैं पहले नहीं कूदूँगी हड्डी टूट गई तो हड्डी टूट गई तो तो क्या करेंगे बेचारा फिर कुत्ता पहले कूदेगा कुत्ते की मौत पहले आती है है ना दो चार बार देखा कुत्ता आराम से कूद जा रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है प्रॉब्लम भी नहीं अपन भी कूद सकते हैं। फिर अगली बार क्या हुआ अच्छे मन से ढोल ढमाके से इस बार शांता को विदा किया गया है ना पूरे घर परिवार के लोग लगे और पूरा सम्मानजनक तरीके से ये बिल्कुल वहां पे गई कैलकुलेशन के मुताबिक वो एरोप्लेन का दरवाजा खुला गया ये कूदी कूदने के बाद वो एकदम सक्सेसफुल तरीके से और इनका पैराशूट खुला और खुलने के बाद ये बढ़िया से लैंड किया और एकदम क्या बात है मजा आ गया फिर इंटरव्यू आ हाउ डू यू फील नाउ जब आसमान में जब आप थी तो धरती कैसी दिखाई दे रही थी ठीक है ना ये क्या हो रहा था और ये हो क्या हो रहा था खूब बहुत सारा इंटरव्यू चला तो फाइनली शांता आप हैप्पी है ना बहुत मजा आया लेकिन अब क्या हो गया समोसा तो वही रह गया था अब क्या कह जाए ठीक है भाई पैसे जमा कराओ पैसे जमा कराए अगली बार वापस वही प्रोजेक्ट लगा और अब वापस विज्ञानिक काम कर रहे हैं खूब मेहनत कर रहे हैं कि शांता का वजन इतना है और इस रेट से यदि गिरेगी तो यदि एक आदमी वहां से समोसा लेके गिरेगा तो ये दोनों किस जगह पे जाके मिलेंगे और उस समय हीट क्या होगी और टेम्परेचर क्या होगा और हवा का फ्लो क्या रहेगा तो समोसा गर्म रखने के लिए किस तरह के पैकिंग होना चाहिए और कुल ट्रेवलिंग टाइम कितना चाहिए ताकि समोसे में वो सर्व करके चटनी लगा के ऑनलाइन सर्विंग उनको किए जाए कौन सी सर्विंग ऑनलाइन सर्विस इनको दी जाए और एक समोसा खाते हुए किस प्रकार से कोक खा के नीचे उतरे? अब इसमें पूरा इंजीनियरिंग लग रहा है तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं बहुत सारा पैकिंग मटेरियल्स सॉस को कैसे खिलाएंगे ये कैसे खिलाएंगे चल रहा है इंजीनियरिंग पूरा दौड़ रहा है और फाइनली क्या हुआ है ना फाइनली ये हुआ कि वापस शांता उतरी और फिर इससे पूछा आपकी बार क्या हुआ समोसा ठीक था बहुत बढ़िया था चटनी वो भी बढ़िया समोसा गर्म था ठंडा एकदम गर्म मैं सरप्राइज है कि इतनी ठंडी हवा में भी इतना गर्म समोसा कैसे खिलाया गया सब इंजीनियर लोगों कमाल फाइनली आप खुश हैं खुश तो हैं लेकिन अब क्या हो गया ये? लेकिन खत्म हुआ कभी लेकिन खत्म हुआ क्या हो ही नहीं पाया जी अब ये हो गया अब क्यों हो गया अब ये हो गया अब वो हो गया वो हो गया खत्म ही नहीं हुआ तो इच्छा पूर्ति कार्यक्रम में जितना भी हम दौड़े इसमें क्या निकल गया पूरी की पूरी लाइन इधर जो लोग खड़े थे लाइन में वो सारे के सारे दौड़ दोड़ के लाइन छोड़ के इधर खड़े होने लगे क्यों भैया यहां पर क्यों लगे थे यहां पे ये कहा गया था अच्छे से सुनिए आज आप जो भी इच्छा त्यागते हो आज आप जो कुछ भी इच्छा त्यागोगे कल भा... स्वर्ग में जब जाओगे तो ये सारी इच्छाएं बिना पैसे के आपकी पूरी होंगी गारंटी थी स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है ना और जैसे ही ये विज्ञान आया लोगों ने कहा लगे स्वर्ग वर्ग अब यही वर्ग है स्वर्ग है ना तो सारी लाइन इधर आ गई अब स्वर्ग की सारी कामनाएं इधर पूरी करने के लिए दौड़े दौड़ने में क्या निकल के आया क्या चीज उपलब्धि होगी? गई ये भी समझ लो कई तरह के मशीन हमने बना ली है ना कई तरह की कई तरह के सामान हमने डेवलप कर लिए सामान डेवलप कर लिए फंडामेंटल सामान तो धरती में से ही है लेकिन उनको इस प्रकार से काम कर करके कर मिक्सिंग कर करके कर कई तरह के सामान कई तरह, तरह की तकनीक पैकिंग मटेरियल बहुत सारा बना लिए इतना सा सामान इतना बड़ा पैकिंग मटेरियल तो सामान तकनीक है ना और कई तरह के यंत्र तो विज्ञान के इस इच्छा पूर्ति कार्यक्रम में सकारात्मक देन क्या होगी कई तरह के मटेरियल हमको मिले अभी ये पता नहीं कि वो सब जरूरत थी भी कि नहीं थी क्योंकि आज आपके घर में इतना सामान है आपके पिताजी के घर में है ना उससे वन टेंथ सामान था उनके पिताजी के घर में उससे भी वन टेंथ सामान था तब भी वो भी जीते थे और आपके पिताजी भी जिए और आप भी जी रहे हो आज घर को देखेंगे तो सामान्य सामानों के इतने सामान के वाकई में जरूरत होती भी है या नहीं होती ये अभी आकलन का मुद्दा या आकलन आप अपने घर में जाके करते रहे ना? कि क्या वाकई में इतने सामान की जरूरत है हमारे जीने के लिए है ना आज तो कई घरों में हम देखते हैं कि जगह ही नहीं है ये पूरी दुनिया को हमने क्या बना दिया मार्केट मतलब ग्लोब ग्लो, ग्लो क्या है अब ग्लोब इज ए मार्केट एंड व्हाट इज योर हाउस हाउस इज योर गो तो दुनिया मार्केट है और घर गोदाम तो है तो जियो का काम भैया घरों में जाने की जगह नहीं अब ऐसे-ऐसे कर चलना पड़ता कहीं जगह में है ना कहीं भी जगह नहीं तो कितना तरह का सामान कुल सामान तो धरती में से ही उसी में से मिक्स कर क्या क्या बनाते जा रहे हैं कुछ तकनीक और कुछ यंत्र तो इनसे ये काम अच्छा हुआ इसके लिए जोरदार ताली हो जाए विज्ञान के लिए भी जोरदार ताली जो अच्छा हुआ उसका हम सम्मान करेंगे और जो नहीं हुआ उसको जम के पकड़ेंगे ठीक करेंगे उसको ये बात समझ में आई अभी इसमें क्या चीज गड़बड़ हुआ क्या चीज गड़बड़ हो गया इसमें कोई बता सकता है इतनी जल्दी क्या चीज क्या चीज गड़बड़ हुआ गड़बड़ क्या हुआ श्रम कम हो गया इधर श्रम कम करने लगे लोग आपको क्या लगता है आज से 100 साल पहले का आदमी जितनी मेहनत करता था आज का आदमी उससे कम मेहनत करता है या उससे ज़्यादा मेहनत करता है आज का आदमी सौ साल पहले वाले आदमी से कम मेहनत करता है या ज़्यादा मेहनत करता है ज़्यादा करता, करता है हाँ या ना हाँ. कम करता है हाँ या ना हाँ. दोनों में हाँ करते हैं आप लोग बम्बई का आदमी सुबह चार बजे से उठ के धक्के खाते है और लोकल में बैठ के कहाँ से कहाँ जाकर नौकरी करता है है ना शाम को रात को आठ नौ दस बजे लौटता है आज एक एक आदमी अपना पेट भरने के लिए दस घंटे बारह घंटे चौदह घंटे लगाता है एक शहर में उसका पेट नहीं भरता जगह जगह शहर में धक्के खाता है आज से सौ साल पहले का आदमी इतनी मेहनत नहीं करता था एक आदमी पानी लेने चला गया घर में से एक आदमी गाँव में अपने घर में पानी लेने चला गया सुबह गया रात को आया कोई खाना बना रहा है खाना बना रहा है कोई खेती करने का खेती करने का पहले का आदमी इतना मेहनत नहीं करता था आज का आदमी को हाय हाय ज़्यादा बढ़ गया ज़्यादा मेहनत करता है हमारा मान्यता क्या है आज का आदमी आलसी हो गया काम नहीं करता है है ना पहले एक चीज़ के पीछे आदमी ज़्यादा एफर्ट लगाता था आजकल एफर्ट एक एक चीज़ों पर कम हो गया लेकिन टोटल देखेंगे तो मानो की ज़िंदगी में सरकस बढ़ गया तो मेहनत बढ़ी है घटी नहीं है आज छोटे छोटे बच्चों को देखो पाँच साल के बच्चे और पाँच साल के बच्चे आपके माता पिता से थे जब उनसे पूछना है ना और उनके माता पिता जब पाँच छः साल सात साल के बच्चे थे तब क्या करते थे है ना तो आप देखोगे कि हमारी चूँकि प्रयास बढ़े हैं सफलता घटी है या सफलता नहीं मिली है तो प्रयासों की मात्रा बढ़ती जानी है कि नहीं बढ़ती जानी है आपको एक काम करते हो और सफलता यदि नहीं मिलती है तो आपके प्रयास बढ़ेंगे या घटेंगे आदमी सुखी होना चाहता है सुखी होकर सुखी नहीं हो पाया तो आदमी ने सुखी होने के लिए प्रयास बढ़ाए घटाएं नहीं है भैया क्योंकि आदमी में आशा है हाँ जी एक दिन में आ, कितने घंटे काम होता है वैसे जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए केंद्र में एक इंसान कितने घंटे काम करता होगा भैया हमारे यहाँ है ना हम जीरो घंटा काम करते है आपके यहाँ आप आठ घंटा दस घंटा काम करते हैं तो भी थके रहते हैं क्योंकि आपके यहाँ पर काम की मानसिकता है काम का मतलब यह करना नहीं चाहते हैं पैसे के दबाव में और किसी दबाव में काम करते हैं तो उसमें थकान है काम किसको कहते हैं जिसमें थकान होती है यहां पर हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। जिसमें कोई दबाव हो थकान हो करते ही नहीं है आवश्यकताओं का आकलन करते हैं उपयोगिता होने पर करते हैं उपयोगिता होने से अपने आप करते रहते हैं तो कितना घंटा कर सकते हैं है ना हर एक आदमी अपने एक्सेल पर जाता है क्योंकि अभी तक जो कार्य करने की प्रेरणा है वो व्यवहार नहीं बनी है आपके लिए आपके लिए कार्य करने की प्रेरणा क्या है पैसा जब कार्य पैसे की प्रेरणा से किया जाता है तो मन में थकान होती है जीवन थकता है इसलिए मानव धीरे धीरे निराशा होती है दबाव में काम करता है किसी भी काम को करने की प्रेरणा यदि पैसा है तो थकान है लिख लो काम यदि पैसे से है तो थकान है तो यहाँ पर सारा काम जो है पैसे के लिए नहीं किया जाता बल्कि न्यायपूर्वक जीने के लिए किया जाता है व्यवहार के लिए किया जाता है व्यवहार व्यवहार यदि कार्य की आवश्यकता है व्यवहार की आवश्यकता से कार्य करते हैं तो कोई थकान नहीं होती कैसे एक मिनट एक मिनट देख लीजिए फिर टी ब्रेक करते हैं व्यवहार के एंगल से कार्य करते हैं कोई थकान होती ही नहीं है उदाहरण उदाहरण लाओ आपकी जिंदगी में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा सिर्फ एक उदाहरण है जिसको आप समझ सकते हो हमारी जिंदगी में तमाम उदाहरण मिल जाएंगे आपकी जिंदगी में नहीं मिलेंगे तो आपकी जिंदगी उदाहरण लेते ताकि आप समझ पाओ जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ठीक एक मात्र उदाहरण है एकमात्र जिससे आप चीजों को समझ सकते हो है ना तो बच्चे की सभी आवश्यकता को पूरा करना की जिम्मेदारी लेती है ठीक पूरी जिम्मेदारी लेती है तो आप देखोगे कि कितने घंटे वो काम करती है क्योंकि वहाँ पर पैसा कोई मोटिवेशन नहीं है संबंध एक मोटिवेशन है और ये सब समझदारी पूर्वक वो कर रही है सब मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ प्राकृतिक विधि से एक होता है उसको आगे हम कल बात करेंगे प्राकृतिक विधि से माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसमें कोई मूल्य आ जाते हैं उपयोगिता जिस मूल्य की हम बात कर रहे थे सटन वैल्यूज़ के साथ वो खड़ी होती है तो वो चौबीस घंटा काम करके सुख का अनुभव करती है कोई थकान उसको होती नहीं पतिदेव माँ बाजू में सोते रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता बच्चा कब रोया कब दूध चाहिए कब पुट्टी किया कब सुसू किया माँ को सब पता चलता रहता है एक दिन नहीं कई दिन तक महीनों मेहनत तक माए ऐसे करती रहती है अगर ये काम सब यदि किसी माँ को पैसे के लालच में कराओ दूसरी भी महिला आप लगा सकते हो लगाते ही हो आजकल तो और उसको आप पैसे का मोटिवेशन देते हो वो दो चार घंटे करने के बाद ही थक जाती तो हम ये मानते रहे एक बड़ा भ्रम हमारा कि आदमी में काम करने की प्रवृत्ति पैसे से मोटिवेट होता है ये एक नंबर का झूठ बात हमारे यहाँ 107 सौ लोग हम लोग रहते हैं एक भी मैनेजर नहीं है मेरे को आ, आपने कोई देखा कोई आके मर के बताता तुमको ये बताना चाहिए वैसा बोलना चाहिए ऐसा करना चाहिए या वहाँ किचन में काम कर रहे तो मैं जाके वहाँ बताता हूँ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए यहाँ एक भी मैनेजर नहीं है और किसी को भी कोई भी काम करने का पैसा नहीं मिलता है और उसी के बाद लोग इतना काम करते हैं हमारे को एक गलत तरीके से यह समझा दिया गया है कि काम करने की आवश्यकता सिर्फ पैसा है जबकि काम करने का जो सही मोटिवेशन है वो है संबंध संबंध में अपने अपने संबंध को ठीक से निभाना यदि इस ड्राइव से हम काम करते हैं वो आदमी कभी थकता ही नहीं लोग यहाँ जान के दंग रह जाते हैं ऐसे-ऐसे दीदियाँ भी यहाँ पर हैं भाई हैं जिनके घरों में जहाँ से वो आए है ना खान सा में और खान सा के ऊपर भी मैनेजर हुआ करते हैं इन्हीं इन्हीं परिवारों में से ऐसे भी परिवार हैं खाना बनाने के लिए खान सा में और उनके ऊपर एक मैनेजर और वो सब दीदी वो सब भाई यहाँ पे देखो इतना खाना बनाते खिलाते हैं आपको कोई उनको एक रुपए मिलने वाला है इससे तो यदि कितना बड़ा झूठ है कितना बड़ा भ्रम है कि आदमी लालची है और हम लालच को बढ़ाएंगे तो वो काम करेगा ये सबसे बड़ा झूठ है ये आदमी में से लालच कम होने पर ही वो काम करता है आप खुद देखिए जब आपने कोई एक नया बिजनेस शुरू किया और आपको यही उम्मीद नहीं थी कि इससे दस हज़ार रुपये मेरे को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। पैसे का बहुत आपके ऊपर वो नहीं था कुछ करना है कुछ करके देखना है यार कुछ करना है और आप उसकी प्रेरणा से काम करते थे दस हज़ार रुपये भी नहीं मिलते थे आप बारह बारह अठारह अठारह घंटे काम करते थे है ना एक बार दस मिलने लगे तो लगा बीस कैसे मिल जाए तो काम करने की प्रवृत्ति कम हो गई और बीस के जुगाड़ में लग गए और 20 से 40 से जुगाड़ लगे चालीस धीरे तो धीरे धीरे कहाँ पहुंचे आखिरी में बैलेंस शीट देख रहे हैं क्या इस बार कुछ नहीं 2.5 करोड़ वेरी पोअर काम क्या करते कुछ नहीं करते जिम जाते खाली इसको बहुत ठीक से देखा गया समझा गया है है ना लालच से पैसे के लालच से मानव में कभी भी कोई है ना कार्य करने की मोटिवेशन होती ही नहीं ठीक है ये ज़रा जल्दी चाय पी के आइए और सोचिए इस पर ऐसा है या नहीं है आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ या नहीं उसकी शेयरिंग करना पड़ेगा आपको जल्दी से लौट के आइए